शिवानंद स्मृति संग्रह स्वामी कैलाशानंद हम पूजनी महापुरुष महाराज को लेकर शीघ्र ढाका आश्रम लौट आए ढाका में रहते समय वहाँ का आश्रम सदा ही उत्सवों से परिपूर्ण रहता था सभी लोग संगीत भजन सत्कथा, आशीर्वाद लाभ तथा अनेक साधु भक्तों के आगमन से आनंदपूर्वक दिन बिताते थे फिर अनेक दीक्षा प्रार्थियों की आकांक्षा भी पूर्ण हुई अनेक नर के जीवन की गति सदैव के लिए बदल गई अनेक परिचित तथा अपरिचित व्यक्ति वहां आया करते थे सभी लोग श्री श्री ठाकुर श्री श्री और पूज्य पाद श्री स्वामी जी की वार्ता चर्चा करते थे और प्रतिदिन आश्रम के भीतर और बाहर दीयताम नियतम भुज्यताम तथा प्रसाद वितरण होता था भक्त लोग विभिन्न स्थानों से पूजनी महाराजों के लिए अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ लाया करते थे तथा उनका आशीर्वाद एवं स्नेह प्राप्त कर कृतार्थ होते थे ढाका मटका तालाब खोदने का काम महापुरुष महाराज ने स्वयं उपस्थित रहकर कराया उन्होंने कहा था श्री श्री ठाकुर कुछ तोड़ने के लिए नहीं आए थे शास्त्र विधि के अनुसार वस्तु पूजा आदि अच्छे विद्वान पुरोहित के द्वारा कराओ और वहाँ हमारे श्री श्री ठाकुर की भी पूजा होगी इन बातों में उनका इतना अधिक आग्रह देखकर सब लोग अत्यंत परितृप्त हुए नए तालाब का जल ला देने पर उन्होंने बड़े आदर से उसे लिया और कहा देखा कैसा स्वच्छ जल है मानो डाब कच्चे नारियल का जल है उनके वह उत्साहपूर्ण वाणी सुनकर मठ के साधु और भक्त लोग विशेष रूप से जिन लोगों ने तालाब खोदने तथा उनकी स्थापना के लिए वित्तीय सहायता दी थी और कठोर श्रम किया था वे सब बहुत ही आनंदित हुए छोटे बड़े सभी विषयों में पूजने महापुरुष महाराज का आशीर्वाद ही नहीं उनके हृदय का स्पर्श पाकर हमें ऐसा लगता मानो उनके यहाँ रहते समय हम सब अपार्थिव अमर धाम में निवास कर रहे हैं जब ध्यान पूजा पाठ के अतिरिक्त सदैव भी सबकी इच्छा होती थी कि उन्हीं के चरण समीप बैठकर वैसी मधुर हंसी और उस उनकी अमृतमय वाणी दिन सुनते रहें वह भी उसे अच्छी तरह समझते थे और हमें आनंद देने में कभी कमी नहीं करते थे भाव प्रवणता या इमोशन कहकर सब कुछ उड़ा दिया जा सकता है सही? किंतु इन लोगों की भाव प्रवणता कितने ऊपर अवस्थित एवं एक अज्ञात राज की वस्तु थी इसी कारण अनेक मनुष्य उसे अत्यंत आदर के साथ हृदय के मणि प्रकोष्ठ में संरक्षित रखकर अमृत के आस्वादन में सतत प्रयत्नशील रहते थे बीच बीच में वे छोटे छोटे बच्चों के साथ हंसी दिल्लगी भी करते थे इन बातों से याद आता है कि श्री ठाकुर कहा करते थे माँ मैं सूखा साधु नहीं हूँ प्राकृतिक जगत को सब कुछ भूल कर विचार आता था कि मानो हम पूजनी महापुरुष महाराज के साथ अपने इस शरीर से ही स्वर्गवास कर रहे हैं इस समय केवल उनका दिव्य संग लाभ ही नहीं थोड़ी बहुत सेवा करने का अवसर भी मिला हम सभी उस निर्माण मोह श्री मूर्ति के प्रति एक अलौकिक आकर्षण का अनुभव करते थे फलस्वरूप हमारे भविष्य जीवन का आदर्श और कर्म पद्धतियाँ परिवर्तित हो गई जब वे भगवत प्रसंग साधन भजन या अपने पूर्व जीवन की बात कहते तो हम सभी मोहित हो उनके प्रत्येक शब्द को मन में ग्रहण करने की चेष्टा करते थे उनके गले का स्वर बहुत ही मीठा था संगीत के समय बायाँ तबला बजाने में उनके भीतर भारी उत्साह दिखाई पड़ता था जब वे बातचीत करते या धीमे स्वर से भजन गाते तो हम स्थिर होकर सुनते थे साधु ब्रह्मचारी गृह कौन किस भाव से जीवन चलाएगा उन सभी बातों को वे सहज भाव से सबको समझा देते थे भक्तों के निष्कपटता से प्रसन्न होकर वे केवल उन्हें मंत्र दीक्षा ही नहीं देते थे दैनिक नित्य नैमित्तिक जीवन में कौन किस ढंग से काम करेगा उसे भी वे सुंदर रूप से बता दिया करते थे यथार्थ में उनका व्यवहारिक जीवन सारे उपदेशों का जीवित भाष्य रूप था उनकी हार्दिक इच्छा थी कि ढाका आश्रम बहुत उन्नत हो जाए और भक्त लोग यहाँ आकर कृतार्थ होते रहें वे थे श्री श्री ठाकुर के हाथ के यंत्र इस कारण श्री श्री ठाकुर ने उस यंत्र से अनेकों का यथार्थ आध्यात्मिक कल्याण साधित किया है सांसारिक तथा आध्यात्मिक विषयों में सब लोग उन्नत हों यह उनका विशेष आग्रह था कथामृत या लीला प्रसंग ग्रंथों के पाठ अथवा आश्रम से कुछ मिल दूर बूढ़ी गंगा नदी के पास वाले गौरावास में साप्ताहिक अधिवेशन होता था यह पाठ अथवा अधिवेशन भक्तों के छोटे बड़े मकान आदि सभी स्थानों में होता था जहां महापुरुष स्वयं जाकर उनको धर्म जीवन में सुप्रतिष्ठित करने में प्रोत्साहित करते थे असल में इन कार्यों में उन्हें कभी दुविधा नहीं होती थी बल्कि भक्त लोग ही उन्हें अपने घर ले जाने में संकोच करते थे बहुत आनंद से दिन बिताते जा बीतते जा रहे थे एकाएक कलकत्ते से समाचार आया कि परमाराध्य श्री श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज विशेष अस्वस्थ हो गए हैं प्रतिदिन नियमित समय पर राजा महाराज का समाचार आता था अनेक काम बाकी है महाराज अभी कहाँ जाएंगे महाराज अच्छे हो जाएंगे महाराज को श्री श्री ठाकुर संसार के कल्याण के लिए और भी कुछ दिन स्वस्थ शरीर में रखेंगे महापुरुष महाराज बहुधा ऐसी ही बातें करते थे किंतु एक दिन रात को एक भक्त के घर से लौटते समय उन्होंने हमसे कहा देखो महाराज अस्वस्थ हैं और मैं यहाँ पड़ा हूँ यह कैसी बात है तुम लोग सारी व्यवस्था करो मैं कल ही मठ के लिए चल दूंगा उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्थाएँ की गई कलकत्ते से भी उन्हें लौट आने के लिए चिट्ठियाँ आ रही थीं सुख स्वप्न टूट गया दूसरे दिन सुबह वह मठ के लिए चल पड़े सभी के हृदय में विषाद छा गया आप चले जा रहे हैं हम लोग कैसे रहेंगे ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने बताया क्यों जिस भाव से हमारे साथ तुम लोग रहे उसी तरह भजनोत्सव करते रहना मैंने सोचा क्या वैसा करना संभव होगा अभी भी उनके विदा होने का चित्र मन में आता है नारायणगंज में शीत शीतलक्षा नदी के ऊपर मेल स्टीमर खड़ा था हम लोग जेटी पर खड़े थे पूर्णिमा महापुरुष महाराज की शांत मूर्ति मुर, दया, स्नेह प्रीति और प्यार से पूर्ण थी स्टीमर के डेक पर खड़े होकर वे हमें तथा सारे पूर्वी बंगाल के मनुष्यों को दोनों हाथ उठा उठा आशीर्वाद दे रहे थे प्रखर सूर्य किरणें पड़ रही थी उनकी सुंदर तपोज्ज्वल मूर्ति का स्मरण होते ही मन क्षण भर में अन्य स्थल में चला जाता है चौवालीस वर्ष पूर्व की यह घटना थी इस विदाई काल के आशीर्वाद वर्षण का चित्र अभी भी अविस्मरणीय है कैसे आनंद से इन कई सप्ताहों का समय बीत गया मुँह का स्वाद अनुवत इसे प्रकट करना संभव नहीं है इसकी उपलब्धि मन ही मन हो सकती है ढाका के मठ में प्रतिदिन का वह बंद हो गया महाराज जी महापुरुष महाराज जी अपने सेवा के थोड़े बहुत काम कृपा पूर्वक ही हमें करने का मौका देते थे एक उल्लेखनीय घटना याद आती है एक दिन उन्होंने एक पोस्टकार्ड लिखने के लिए मुझे बुलाया मैं आनंदित होकर लिखने बैठा वह पत्र परमाराध्य श्री श्री महाराज के पास उनके अस्वस्थ होने के पूर्व लिखा गया था लिखना प्रारंभ करने के पहले मैंने कहा पूजनी महाराज के निकट पत्र भेजेंगे क्या उसे मैं लिख सकूंगा? उन्होंने उत्तर दिया तुम लिखते चलो मैं बता देता हूँ इसमें योग्यता का कोई प्रश्न नहीं है उनकी आज्ञा से यही मेरा पत्र लिखने का प्रथम प्रयास है उसका स्मरण होने से आज भी गौरव का अनुभव होता है कितनी तन्मयता से वे श्री ठाकुर और स्वामी जी की बात कहते थे उसका एक उदाहरण मनन योग्य है एक दिन रात को भोजन के उपरांत वे हमें इस संबंध में विस्तृत वर्णन बताने लगे कि पूज्यपात स्वामी जी को वह और निरंजनानंद जी महाराज कोलंबो और मद्रास से कलकत्ता कैसे लाए थे कहते कहते रात्रि बढ़ने लगी लगभग साढ़े बारह का समय होगा श्रोताओं की संख्या अल्प थी मैं थोड़ा सा ऊँगने लगा उन्होंने पूछा कितने बजे हैं उत्तर सुनकर उन्होंने कहा तुम्हें भी नींद आ रही है अच्छा जाओ सो जाकर मैं नहीं सोऊंगा सोना समाप्त हो गया है स्वामी जी की बात क्या इसका कहीं अंत है उनकी बात याद आने पर नींद भाग जाती है आज जब नींद नहीं आएगी आज शिव गुणगान कर मैं धन्य हो गया हूँ अच्छा तुम लोग अब जाओ सो जाकर यह सुनकर और उनकी भाव विफल अवस्था देख हमारा मन कुछ क्षणों के लिए किसी अलौकिक राज्य में चला गया उसे भुला नहीं सकता स्वामी जी को उन्होंने अपने नेत्रों से देखा था उसका थोड़ा आभास उनकी कृपा से उस दिन हमें मिला था न जाने कितने नर नारियों की जीवनधारा उनके संस्पर्श में आने से परिवर्तित हो गई इसे बताना संभव नहीं है हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है कि उनकी कृपा से अनेक भक्तों ने त्याग में जीवन का वर्णन कर लिया कोई गुप्त और कोई व्यक्त ये बातें हमारे लिए इंद्रजाल की तरह प्रतीत होती थी सदा ही एक विषय पर दृष्टि जाती कितने अधिक मनुष्यों के जीवन को वह परिवर्तित करते थे कि उसमें उन्हें कुछ भी क्लेश नहीं होता था उस पर वह ख्याल भी नहीं करते थे ऐसा लगता मानो वह श्री ठाकुर का शक्ति केंद्र पावर हाउस है मानो उनके भीतर असीम शक्ति है कुछ भाग्यवान व्यक्ति उस शक्ति के दो एक कण प्राप्त करके अनायास ही उनकी कृपा से अपने जीवन की समस्या का आत्यंतिक समाधान कर लेते थे इसके कुछ सप्ताहों के अन्तर श्री श्री महापुर महाराज की महासमाधि के तेरहवें दिन मैं फिर बैलूर मठ में महापुरुष जी के पास आया उन दिनों गर्मी की छुट्टी थी मठ में उस दिन अनेक साधु और भक्तों का समागम हुआ था परंतु मेरे लिए उनके श्री चरणों की छाया में हर समय रहने में कुछ भी बाधा नहीं हुई उनकी कृपा से सभी कुछ सहज और सुलभ हो गया था न जाने कितनी बातें मैं उनसे सुनता था दिन रात में महाराज की बातें कहते कहते तन्मय हो जाते थे कैसी अपूर्व भाव गंभीर अवस्था इस पर निष्ठा के साथ दैनंदिन काम भी ठीक ढंग से चलाते जा रहे थे सभी लोग उनके निर्देश से सब कुछ करते जा रहे थे मिशन की वार्षिक सभा में जिस दिन अभ्यागतों के प्रशस्त कमरे में अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ उस दिन मैं वहाँ उपस्थित था पूजनी शरद महाराज भी आए थे महापुरुष महाराज से अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के लिए अनुरोध हुआ पर वे आना कहानी करते रहे कुछ समय बाद उन्होंने कहा महाराज ही हमारे प्रेसिडेंट हैं इसके बाद वे उस पद को ग्रहण करने में सहमत हुए उस सभा में श्री महापुरुष महाराज ने के अनुमोदन से मुझे एक गृहस्थ सदस्य के रूप में मान लिया गया इससे मुझे बहुत ही आनंद मिला